CIET e NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है मैं तुम्हारी साथी आज मौसी आग बंद करके क्यों बैठी है आ आज हम से बात भी नहीं कर रही और पहेलियां भी नहीं पूछ रही है क्या क्या हुआ है मौसी हमसे पहेली पूछो ना चलो मौसी पहेली ए भाई आज मेरा मूड नहीं है प्लीज मैं बोलली सुनाओ ना प्लीज मौसी हम अपना सिर देवा दे आपके घर में डर दे हम आपके लिए पानी लेकर आए अरे हां हां पूछती हूं पहेली मैं तो मजाक कर रही थी ऐसा हो सकता है कि तुम सब मेरे पास हो और मेरा मूड ना हो पहेली का हो ही नहीं सकता अच्छा चलो तो पहेली बूझने के लिए तैयार हां हां मजा अच्छा सुनना ध्यान से और क्या पता आज तुम लोगों को जवाब सूझ है ही नहीं हम बताएंगे हम बता अच्छा, चलो बड़ा कॉन्फिडेंस है सुनो पहेली है स्कूल का बच्चा हो या बूढ़ा काम सभी के आती जब भी तुम अकेले हो मैं तुम्हारी साथी ज्ञानु बिदू और कहूं कहानी मनोरंजन भी हो सकता है जिसने मुझसे करी दोस्ती हार नहीं हो सकता है बुजो बुजो नानी हम्म नानी नहीं नानी तो गलत जवाब है प्लीज यार बता दीजिए फिर पक्की बात है चलो मैं दोहरा रही हूं ध्यान से सुनना स्कूल का बच्चा हो या बूढ़ा काम सभी के आती जब भी तुम अकेले हो मैं तुम्हारी साथी ज्ञान भी दू और कहूं कहानी मनोरंजन भी हो सकता है जिसने मुझसे करी दोस्ती हार नहीं हो सकता है अब बताओ सोचो सोचो स्कूल का बच्चा क्या करता है हां स्कूल का बच्चा क्या पढ़ता है किताब किताब शाबाश यह हुआ सही जवाब ताली हो जाए इसी बात पे आज हमने बता दिया हमने हां जी हां आपने बिल्कुल बता दिया मौसी आज थोड़ी मुश्किल भी थी अच्छा मैंने कहा था ना एक दिन अपने पहेली के पिटारे से मुश्किल वाली भी लेकर आऊंगी है ना स्कूल का बच्चा हो या बूढ़ा स्कूल का बच्चा हो या बूढ़ा काम किताब है आती काम किताब है आती जब भी तुम अकेले हो जब भी तुम अकेले हो किताब तुम्हारी साथी किताब तुम्हारी साथी ज्ञान भी दे ज्ञान भी दे और कहे कहानी और, और कहे कहानी मनोरंजन भी हो सकता है मनोरंजन भी, भी हो सकता है पुस्तक से जो करे दोस्ती पुस्तक से जो करे दोस्ती हार नहीं हो सकता है हार नहीं हो सकता है हार नहीं हो सकता है हार नहीं हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल कल फिर आऊंगी अब मैं जाऊं बाय बहुत मजा आया बाय बाय बाय टाटा कल भी आऊंगी बेटा जरूर आऊंगी अब मैं जाऊं बाय बाय बाय आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे किताब पर आधारित यह पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे धोन्यंकन बटिलेंग लिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी